जय का लक्ष्मण यही है जनक कनिया सीता सखी सब मिलकर के गौरी पूजन के लिए इनको यहां ले आई हैं और फिर बोले एक बात बताऊं लक्ष्मण इसकी अलौकिक शोभा को इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेरा मन इसके प्रति आकृष्ट हो गया खींच रहा कारण तो सब विधाता जाने लेकिन मेरा मन इसके प्रति खींच रहा है हम रघुवंशी है कर सहज स्वभाव मन कुपंथ गति करे निकाऊ हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव है हमारा मन कुमार्ग पर कभी नहीं जा सकता ध्यान देना सीताजी का सौंदर्य लौकिक नहीं है जास बिलौकी अलौकिक शोभा सीताजी का सौंदर्य अलौकिक है और राम जी का मन कोई साधारण युवक जैसा नहीं है सहज पुनीत मोर भगवान का मन सहज पुनीत है और भगवान के सहज पवित्र मन ने उस अलौकिक सौंदर्य को देखा आकृष्ट हुए जो विरागी रहा करते थे वो रागी बन गए जिसने विरागी विदेही राजा को जीत लिया था उस नगर के लोगों को जीत लिया था सबको दीवाना बना दिया था लेकिन इन लोगों के पास भी एक ऐसी शक्ति है जिसको किशोरी जी कहते हैं सीता जी कहते हैं उस एक ने सबको दीवाना करने वाले को दीवाना बना दिया विरागी को रागी बनाया सीता जी का काम है विरागी को रागी बनाने का रामचरितमानस में हम देखते हैं सीता जी ने यही काम किया विरागी प्रभु को रागी बनाया और लक्ष्मण जी ने रागी हुए प्रभु में रोष पैदा कराया शिवधनुष टूट नहीं रहा था सब कोई उठ, उठाने में कामयाब नहीं हो रहे थे और तब जनक जी को चिंता हुई और जनक जी उठ के जो बोले हैं और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब कोई अपने आप को वीर मत कहलाना मैं पृथ्वी को वीर विहीन घोषित करता हूं तब भी राम जी शांत क्योंकि वो स्वरूप से शांत है शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इनको थोड़ा तो गर्म करना पड़ेगा ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे तो पहले लक्ष्मण जी को रोष हुआ जब लक्ष्मण जी को रोष हुआ तो फिर बाद में राम जी हिले और वो भी विश्वामित्र जी की आज्ञा थी समुद्र सौ योजन का नांग कर लंका में जाना था कैसे पहुंचे रावण का भाई विभीषण भगवान की शरण में आ गया उसको मंत्री एडवाइजर बनाया है राम जी ने पूछा क्या किया जाए महाराज विभीषण आपका सुझाव क्या है बोलनाथ तुमार कुल गुरु जल थी आप जल्दी को मनाइए आप अनुष्ठान करिए समुद्र को प्रसन्न करिए अब देखो असुर का भाई रावण का भाई तो यह उपाय शास्त्री उपाय बता रहा है और यह सुनकर के मंत्र न यह मन मन भावा लक्ष्मण जी को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया लक्ष्मण जी बोले कमोन ये कोई अनुष्ठान करने का टाइम नहीं है बहुत कम समय है हमारे पास प्रभो वहां हमारी मां दुखी हो रही है और आप अनुष्ठान के लिए बैठे हैं अभी अरनाथ दैव कर भरोसा सौखिय सिंधु कर यमन रोषा भाग्य परिया भरोसा करके बैठा रहना बैठे रहना या देवताओं को हाथ जोड़कर बैठे रहना यह उपाय नहीं है अपरो कीजिए सिंधु को सुखा दीजिए कादर मन कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा यह तो कायरों का काम है। भाग्य पर भरोसा करके वे लोग बैठे रहते हैं आप उठाइए हाथ में धनुष बाण, सुखा दीजिए सिंधु को जिनके तो भ्रिकुट बिलास सृष्टि लय हो कुटी विलास मात्र से सृष्टि सृष्टिकालय हो जाता है सिंधु को सुखाना उनके लिए कौन बड़ी बात तो है सौखीय सिंधु करिय मनरूषा लक्ष्मण जी का यही कहा शत्रु के भाई ने तो शास्त्र वाला उपाय सोझाया और राम का भाई शस्त्र वाला उपाय पसंद कर रहा राम जी ने किसकी बात मानी अपने भाई की कि शत्रु के भाई की रावण के भाई की राम जी बड़े अद्भुत है बड़े क्याशील है प्रभु का कहते हैं लक्ष्मण वैसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो लेकिन अभी मैं अनुष्ठान में बैठता हूं यह कहकर स्वयं अनुष्ठान के लिए बैठ गए समुद्र को मनाने के लिए बैठ गए और फिर तीन दिन बीत गए समुद्र शरण में नहीं आया तो चौथे दिन राम उठ खड़े हुए लक्ष्मण सरासन आनुस कृषानु लाव लक्ष्मण मेरे धनुष अभी सुखा देता हूं समुद्र को चौथे दिन उठे चौथे दिन मांगा धनुष और बाण लक्ष्मण जी दौड़ कर गए धनुष बाण प्रभु को दिया और बोले मैं तो पहले से ही कह रहा था यह पहले दिन करना चाहिए था तीन दिन ऐसे ही बीत गए लेकिन राम जी पहले से ही शास्त्र वाला मार्ग नहीं लेंगे पहले शास्त्र वाला मार्ग शास्त्र से न माने तो फिर शास्त्र, और वो भी चौथे दिन चौथा दिन सप्ताह का ठीक बीच वाला दिन कहलाता है सप्ताह तीन दिन पहले तीन दिन बाद में चौथा दिन मतलब बिल्कुल मध्य वाला दिन राम जी की जो नीति है वो मध्य मार्ग की नीति है बैलेंस करते हैं सब वैसे भी राम तुला राशि के हैं ना बैलेंस करना चाहिए दोनों पलड़े बैलेंस हो ठीक हो संतुलित हो ये राम जी हमेशा देखते हैं जो भी तुला राशि के होंगे वो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हमेशा जिसके पास बुद्धि है उसको भाव देंगे उनको भाव से भरेंगे और जिनके पास भाव बहुत है उनको थोड़ा बुद्धि देंगे कि भाई थोड़ा सोचो सोचो दिमाग और दिल दोनों में संतुलन हो भाव भावना और विचार दोनों में संतुलन हो यह बहुत आवश्यक है कई लोग केवल दिल से जीते हैं कई लोग केवल दिमाग से अब यह एकांी जीवन हो जाता है तुम दिमाग का उपयोग ही नहीं करोगे और दिल की भावनाओं में बह जाओगे तो हो सकता है कोई तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करे और केवल तुम दिमाग के तर्क में ही जियोगे तो बिल्कुल सूखे रेगिस्तान जैसी जिंदगी होगी तुम्हारी जहां भावना की नमी है ही नहीं भिगापन जहां है ही नहीं इसलिए दिल और दिमाग विचार विचारशीलता और भावना इन दोनों में संतुलन होना चाहिए दोनों की आवश्यकता है दिल दिमाग भगवान ने दोनों दिया है दोनों का उपयोग करो लेकिन कैसे उपयोग करें किसकी माने दिल कुछ कभी और कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है तो किसकी माने उसका भी जवाब है इन कथाओं में सारा जवाब ऐसा आप खोजो केवल कथाओं को कहानियों की तरह मत सुनो कि राम जी का विवाह करा दिया राम जी का उत्सव जन्मोत्सव मनाया विवाह उत्सव मनाया आदि आदि ये सब ठीक है वो भावना की बात हुई लेकिन इसमें दिमाग को भी कुछ खुराक मिलती है वो भी ढूंढो भगवान की प्रत्येक लीला लोक शिक्षा के लिए है संसार को कुछ सिखाने के लिए रामायण में है उसका जवाब भी शंकर जी यानी हृदय मन सबके हृदय में रहती ना आत्मा शंकर जी आत्मा और भवानी सती पार्वती वो मति है बुद्धि श्लोक में कहा भी है आत्मात्व गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणी सर्वागिरो यद यद कर्म करो मितखिलम शंभो तवाराधनम हे शिव आप ही मेरी आत्मा हैं गिरजा मेरी मति है ये मेरे प्राण जो हैं वो आपके सहचर गण हैं यह मेरा शरीर हे भोलेनाथ आपका मंदिर है मैं खाता हूं पीता हूं सोता हूं जागता हूं ये सब आपकी पूजा है मैं बोलता हूं सब आपके स्तोत्र हैं मैं चलता हूं तो भोलेनाथ वो आपकी परिक्रमा है और तो मैं सोता हूं तो समाधि है हे विश्वनाथ मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब आपकी आराधना है तो रामचरितमानस के बालकांड में शिवचरित्र में वो कथा है कि जब कैलाश के गिरिशिखर पर भगवान भोलेनाथ समाधि से जागृत हुए उनको कथा सुनने की इच्छा हुई तो वे चल दिए अगस्त्य जी के आश्रम में दंडकारण्य में अकेले नहीं गए साथ में हैं सती संग सती जग ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में गए अकेले नहीं हैं भोलेनाथ के साथ सती है जगजननी है भवानी है। जब गए तो शंकर जी आगे आगे सती पीछे पीछे और तो कथा सुनने के बाद जब कैलाश घर की ओर लौटे सती आगे शंकर जी पीछे मतलब दोनों साथ साथ आओ पहली बात ये कथा में आओ साथ साथ आओ अकेले मत आओ महिलाएं आए अपने नारायण को लेकर आए नारायण आए तो अपने लक्ष्मी को घर छोड़ के ना आए साथ साथ लाए दोनों साथ साथ रामजी जंगल गए वन गए सीताजी साथ साथ, साथ साथ आए अकेले ना आए हो सके तो बगल में ही बैठाएं। बिल्कुल पास पास बैठ करके कथा सुने ये केवल हंसने के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं उससे कुछ कथा में ऐसी बातें आएंगी, दोनों एक दूसरे की ओर देखेंगे कुछ इशारा करेंगे कुछ समझौता होगा कुछ हानि कुछ विनोद हानि यानी हां संति कुछ विनोद ऐसा होगा और दोनों में एक संवादिता बनेगी तो सच फिर साधना में बड़ा आनंद आएगा भजन में बड़ा आनंद आएगा नहीं तो एक को जाना है कथा में और दूसरे को क्लब में तो झगड़ा होने ही वाला है एक को लगता है रविवार है चलो कथा में जाए दूसरी को लगता है अरे आज हमारी किट्टी पार्टी है दोनों की रुचि एक हो आनंद आता है लेकिन जब घर से कथा की ओर चले तो पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे अब ऐसे भी प्राय ऐसा ही होता है घर से जब निकलना होता है तो पति पहले निकलता है पत्नी जल्दी निकल नहीं पाती क्योंकि उसको तो बहुत सारा काम निपटाना होता है किसी घर में कोई है तो किसी को सौंपना होता है कि महाराज ये रसोई बनाना आज रसोई में ये बनाना हम इतने बजे आ जाएंगे आप तैयार तो रखना वगैरह वगैरह अब बच्चे आ जाए स्कूल से तो उनको जिमा देना वगैरह वगैरह और ऐसा कुछ नहीं है तो भी पंखा बंद करो लाइट बंद करो अलमारी बंद करो चाबी संभालो और वो साफ नीचे से अब कितनी देर जल्दी करो तो प्राय वही पहले निकलता है महिलाएं तो बाद में कभी कभी तो जाना होता है ट्रेन पकड़ने के लिए तभी भी ये कार में जाकर हॉर्न पर हॉर्न दे रहा है जल्दी आओ ट्रेन छूट जाएगी पर वो अभी भी शीशे के सामने बस फाइनल टच लिपस्टिक और मेकअप करते हुए फाइनल टच दे रही है इसका पांव एक क्लच पे है एक गियर पे कि आए तो तुरंत फर्स्ट में डालकर सीधे गाड़ी भगाए और भागते भागते पहुंचे जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन निकल गई देखा देखा तुम महिलाओं की यही समस्या है तुम जल्दी तैयार तो नहीं कर सकते ट्रेन छूट गई अब अगली ट्रेन चार बजे चार घंटे के बाद है तब तक यहां बैठना पड़ेगा तो बोली चिल्लाओ मत यदि तुम इतनी हड़बड़ी ना करते तो अगली ट्रेन के लिए चार घंटा ना बैठना पड़ता यह सब तुम्हारा दोष है वारे माता जी मैरेज में क्या होता है दो जने होते हैं वन इज ऑलवेज राइट एंड सेकेंड इज हस्बेंडर आर टू पर्सन इन मैरिज ओके सो वन ऑफ देम इज ऑलवेज राइट एंड सेकंड इज अस्ब पत्नी कुछ गलती करे कुछ भूल करे और पति डांटे और डांटे और सीधा रोना शुरू इतनी रोए इतनी रोए कि अंत में जाकर पति को भी कहना पड़ता अरे सॉरी बाबा रोना बंद करो बोलो भूल वो करो और सोरी इसको बोलना पड़ता है सोरी बाबा रोना बंद कर ऐसा है तो भगवान ने बनाई है सृष्टि ऐसी महिलाओं के पास बहुत ताकत होती है कौन कहता है महिलाएं कमजोर है महिलाओं की आंखों में जो आंसू होते हैं आंसू में जो ताकत है वो तो अनुबम में भी नहीं गजब की ताकत होती है कहते हैं फिजिकली महिलाएं कमजोर होती हैं बट मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है इमोशनली दे आर सो स्ट्रांग फिजिकली थोड़ी हो सकती है कमजोर और पुरुष लोग प्राय फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन इमोशनली बहुत कमजोर होते हैं प्रायः पुरुष और इसलिए पुरुष को जब वो टूटता है विफलता कुछ नुकसान और जब वो टूट जाता है तो उसकी पत्नी उसकी शक्ति बनकर के साथ में खड़ी रहती है इमोशनली उसको टूटने नहीं देती उसकी शक्ति बनकर के साथ में खड़ी होती तो फिजिकली पुरुष स्ट्रांग है और महिलाएं उतनी स्ट्रांग नहीं होती फिजिकली कोई वजन वजन, वजन उठाना हो तो पुरुष उठा सकता है महिलाएं नहीं उठा सकती तो महिलाएं उठा नहीं भले सकती लेकिन उठवा सकती ये जुकती है ये चुक्ति है महिलाओं के पास हमने देखा प्लेन में भी और अपनी बैग ऊपर है और बेचारी उठा नहीं सकती वहां से निकाल नहीं सकती तो तीन पुरुष आ जाएंगे मद, मदद करने के लिए तो उठा भला ही नहीं सकती लेकिन उठवा सकती है ये ये ताकत भगवान ने उसको दिया है तो दोनों साथ साथ चलें लेकिन जब धर्म की ओर जाएं कथा में जाएं मंदिर में जाएं तो पुरुष आगे आगे स्त्री पीछे पीछे पति आगे पत्नी उसको फॉलो करे यानी लेट योर इमोशंस फॉलो लेट योर थॉट्स फॉलो योर इमोशंस लेट योर ब्रेन फॉलो योर हार्ट एज far as योर स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न लेकिन जब कथा से वापस लौटते हो तो महिलाएँ आगे आगे पुरुष पीछे भी उसमें महिला को जल्दी घर पहुंचने की जल्दी रहती है अभी मुझे रसोई बनानी है और वो पुरुष तो निकलते समय और दूसरे कोई ही मिलेगा क्यों भैया मिस्टर शर्मा कैसे हो अब रोज आते हो क्या कथा में? बोले हाँ पहले दो दिन तो नहीं आ पाया लेकिन बाद में रोज आता हूँ तो शर्मा जी ठीक है सब और ये दोनों आपस में बात करते हो वो दूर थोड़ी खड़ी जाकर वेट कर रही है फिर धीरे ऐसे कहते चलिए जल्दी अभी मुझे रसोई बनानी है तो तब जाते समय महिला आगे आगे और पुरुष पीछे पीछे तो व्यवहार में जब जाओ व्यवहार जगत में जाओ तो स्त्री को आगे रखो पुरुष पीछे यानी विचार को आगे रखो भावना को पीछे लेट योर इमोशंस फॉलो योर थॉट्स एज फार एज योर डोमेस्टिक एंड डे टू डे लाइफ इज कंसर्न बट लेट योर थाट्स फॉलो योर इमोशंस एज फार एज योर स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसेप्ट सिंपल दोनों की आवश्यकता है लेकिन धर्म की बात हो अध्यात्म की बात हो तो दिल को आगे रखो और दिमाग को घर पे मत छोड़ो साथ ले आओ लेकिन दिमाग दिल को फॉलो करे तुम्हारे विचार तुम्हारे सारे तर्क ये सब भावनाओं का अनुसरण करें ये मतलब है और तुम अध्यात्म के मार्ग में सफल हो जाओगे और जब व्यवहार जगत में जाओ तो फिर विचार को आगे रखो भावना को फॉलो करने दो व्यवहार जगत में तुम भावनाओं में बह जाओगे नुकसान होगा व्यवहार जगत में जो कुछ करो विचार करके करो सोच समझ करके करो और फिर जो करो वो पूरी भावना से करो दिल से करो लेट योर हार्ट फॉलो योर ब्रेन लेट योर इमोशंस फॉलो योर थॉट्स एज फार एज योर डोमेस्टिक लाइफ इज कंसर्न दोनों की आवश्यकता है लोग कहते हैं दिल की सुने कि दिमाग की सुने ये पति पत्नी हैं और दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम भी होना चाहिए संवादिता सामंजस्य हार्मनी भी होनी चाहिए दिल और दिमाग एक दूसरे का विरोध न करें पति और पत्नी एक दूसरे के विरोधी हो तो सख्य कैसा पति और पत्नी में तो सख्य होता है एक अद्भुत मैत्री होती है विवाह की जब विधि होती है तो पति यू हाँ, अपनी जो पत्नी हो रही है उसके हृदय पर यू हाथ रखता है और कहता है मैं अपना हृदय तुझे देता हूं दिल तुझे देता हूं केवल हाथ नहीं दिया उसने अपना हृदय दिया मुनि वात्स्यायन वात्स्यान मुनि काम के रचयिता लोगों ने काम सूत्र को इतना गंदा करके रख दिया है जबकि काम चार पुरुषार्थ में से एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष और सभी से संबंधित शास्त्र हमारे यहां धर्म विरुद्ध जो हो वह काम असुर है लेकिन धर्म सम्मत काम भगवान की विभूति है गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा धर्मा विरुद्धो भूतेशु भरतर्षभ हे अर्जुन प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्म सम्मत जो काम है वो मैं हूं मेरा स्वरूप साब उसके चलते तो सृष्टि आगे बढ़ती है काम खराब वस्तु नहीं है काम देव है हमारे शास्त्रों में काम को देव कहा गया कामदेव आपने सुना कामदेव लग्न के मंडप में विवाह की विधि में कामदेव की स्तुति के मंत्र आते हैं आपको पता है वहां जो पंडितों के द्वारा मंत्र बोले जाते हैं वो कामदेव की स्तुति के मंत्र है कहीं कामदेव है तो काम सूत्र जिस प्रकार धर्म सूत्र है अर्थ सूत्र यानी अर्थशास्त्र कौटल्य का धर्म सूत्र भी है उसी प्रकार काम सूत्र है मुनिवात्सायन का